संकल्प के विषय में विचार करते हैं संकल्प किसे कहते हैं प्राय हम लोग संकल्प लेने की बात करते हैं तो संकल्प का अर्थ क्या है से संकल्प कहते हैं इसी संकल्प को कोई व्रत के रूप में बोलता है इसी संकल्प को कोई प्रतिज्ञा के रूप में बोलता है इसी संकल्प को कोई शपथ के रूप में बोलता है पर इसका मीनिंग क्या है इसका मतलब क्या है संकल्प किसे कहते हैं इस संकल्प के ऊपर जब दृष्टि डालते हैं तो संकल्प शब्द का जो अर्थ महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया है तब स्पष्ट होता है कि संकल्प का अर्थ ये है ये तो बहुत सरल है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने संकल्प का अर्थ किया है इच्छा बस इतनी सी बात है स्वामी जी लिखते हैं संकल्प यानी इच्छा इच्छा को संकल्प कहते अब इच्छा को ही व्रत कहेंगे फिर इच्छा को ही शपथ कहेंगे इच्छा को ही प्रतिज्ञा कहेंगे पर वो कैसी इच्छा वो कैसी इच्छा होनी चाहिए इच्छा तो इच्छा है तमन्ना जिसको आप बोलते हैं अभिलाषा जिसको आप बोलते हैं पर वो कैसी इच्छा तो वेद कहता है शिव संकल्प होना चाहिए वो तो कहते हैं शिव संकल्प शिव का अर्थ तो होता है कल्याण ऐसी इच्छा हो जिसमें कल्याण हो ऐसी प्रतिज्ञा करो जिसमें कल्याण हो जाए ऐसा व्रत धारण करो जिसमें कल्याण हो ऐसा शपथ लो जिसमें कल्याण हो अकल्याण नहीं हम लोग बोला करते ना सबका कल्याण हो आपका भी हो मेरा भी हो सबका हो कल्याण तो सबका होना चाहिए ये क्या है वास्तव में कल्याण कल्याण किसे कहते है? इस शब्द का प्रयोग हम करते हैं ना कल्याण हो तो क्या है वो कल्याण तृप्ति जिसमें मनुष्य तृप्त होता है यही तो कल्याण है तृप्त रहना चाहिए तृप्त रहना ही कल्याण है संतुष्ट रहना ही कल्याण है शांत रहना ही कल्याण है, निर्भीक होना ही कल्याण है, स्वतंत्र होना ही कल्याण है और किसे कहेंगे कल्याण इसी का नाम तो कल्याण है तो शिव संकल्प और ये जो शिव संकल्प है किसके माध्यम से प्राप्त होता है तो वेद कहता है मन के माध्यम से जो शिव संकल्प है यह किसके माध्यम से प्राप्त होगा तो वेद कहता है मन के माध्यम से इसलिए मन के लिए हम लोग बात करते हैं और जैसे ही रात्रि हो जाती है जब व्यक्ति सोने लगता है तो सोने से पहले वो यही बोलता है मन के लिए क्या बोलता है तनमे मन शिव संकल्प तन में मन शिव संकल्प अब इस मन के विषय में चर्चा करते हैं जिस मन के माध्यम से हमारा जो संकल्प है वो शिव संकल्प बनता है उसकी मन की चर्चा वेद के माध्यम से यजुर्वेद के माध्यम से करते हैं वही मंत्र हैं जो रात्रि में सोते वक्त हम लोग बोलते हैं ये जाग्रतो दूर उदयती दैवम तदसुप्त तथई वैती दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन शिव संकल्प इस मंत्र में कितने शब्द हैं उन शब्दों को पहले देखते हैं शब्दों को जब गिना जाता है वो दो ढंग से गिना जाता है जब मंत्र में शब्द गिनते हैं तो शब्द गिनने की शैली दो प्रकार से होती है एक अर्थ के अनुसार अर्थ के अनुसार शब्दों को गिनते एक बिना अर्थ के ही शब्दों को गिनते वह अर्थ नहीं देखते अर्थ को देके बिना ही शब्दों को गिनते हैं कि मंत्र में कितने शब्द हैं और एक वो शैली है अर्थ जैसा है उस अर्थ के अनुरूप शब्दों को गिनते हैं ये दो प्रकार की शैली है शब्दों को गिनने की हम लोग अर्थ के अनुरूप शब्दों को गिन लेते हैं तो मैं एक एक शब्द बोलूंगा आप लोगों को गिनना है यत यूरम उदयती तद उ उप्त तथा एव जोती जोती ही, एकम तत मे मन शिवसकल अस्तु कितने शब्द हो गए कोई अट्ठारह बोल रहे कोई उन्नीस बोल रहे कोई बीस बोल रहे ठीक है ना कोई बात नहीं दोबारा गिन लेना क्या फर्क पड़ेगा आपको मतलब एक बात होनी चाहिए ना तीन बात नहीं सबकी संख्या एक जैसी आनी चाहिए अब जब नोट गिनेंगे सौ नोट गिनने हैं आप गिनो चाहे दूसरा गिन चाहे तीसरा गिन तो सौ के सौ आएंगे ना ऐसे तो है नहीं कोई निन्यानवे आ जाए कोई अट्ठानवे आ जाए कोई सत्तानवे आ जाए ऐसे तो नहीं हो सकता है ना सौ है तो सौ नोट होने चाहिए और जितने लोग गिनेंगे सबके लिए सौ सौ ही आएंगे यत यूरम उदयती तत् सुप्त तथा एति एरंगम ज्योतिषाम ज्योति एक ते मे मनः संकल्पम अस्तु कितने हो गए उन्नीस।, उन्नीस हो गए अरे तो इसका मतलब यह है कि मैं गलत बोल रहा हूं जागृत दूरम उदयति उ उ को अलग तो नहीं गिन रहे हैं ना आप लोग हाँ गिन रहे हैं ना उ अच्छा देवम शब्द छूट रहा है हाँ यत यजाग्रत हा दूरम उदयति दैवम हाँ दैवम छूट रहा है क्योंकि बीस शब्द होने चाहिए अब ठीक आ जाएगा उ तथा एति मे अस्तु अब हाँ, अब हो गए ना शब्द है चलिए यानी 20 शब्दों के 20 अर्थ हैं या एक एक शब्द का अपना अपना अर्थ है तो 20 शब्दों में पहला शब्द है यत यत का अर्थ है जो जो कौन मन मन के बारे में बोला जा रहा है इस मंत्र की जो देवता है ना इस मंत्र का जो देवता है वो मन है यानी इस मंत्र का जो विषय है देवता कहते हैं विषय प्रतिपाद्य विषय मंत्र किसको ध्यान में रख के बात करता है जब कोई स्टोरी बताई जाती है कोई कथा बताया जाता है तो उस कथा का कथा नायक होता है होता है नहीं होता है स्टोरी का कोई मुख्य व्यक्ति होता है जिसको ध्यान में रख करके स्टोरी सुनाई जाती है तो मंत्र जो सुनाता है जो बताता है जिसको ध्यान में रख करके जिसको विषय बना करके जिसी को केंद्र बिंदु बना करके जब मंत्र चर्चा करता है तो यहां जिसको ध्यान में रख करके मंत्र बोलता है उसी का नाम दिया है देवता देवता का अर्थ है प्रतिपाद्य विषय यानी मंत्र जिसको प्रस्तुत करना चाहता है उस विषय को देवता कहते हैं तो इस मंत्र का विषय है मन तो यहां पर मन देवता है और इस मन को मंत्र में भी दैवम कहा है क्या कहा है दैवम यानी ये देव है देवता है तो यत् अर्थ है जो जो कौन मन जागृत जागते हुए अभी हम लोग सो रहे हैं जागरें जागरे अच्छा जागरे वास्तव में यदि जागरे हैं तो यो जागारह तम ऋचह काम मतलब जो जागा नहीं है उसके लिए बोला जाता ये शरीर से हम लोग जाग रहे हैं ठीक है जी शरीर से तो हम लोग जाग रहे हैं कोई इंद्रियों से जागता नहीं है कोई मन से जागता नहीं है कोई बुद्धि से जागता नहीं है कोई आत्मा से जागता नहीं है मेरी बात समझ रहे हैं ना शरीर से तो जाग रहा है आदमी लेकिन इंद्रिया सोई हुई उसकी किसी की इंद्रियां सोई हुई नहीं है तो उसका मन सोया हुआ है किसी का मन सोया हुआ नहीं है तो किसी की बुद्धि सोई हुई होती है शरीर भी जाग रहा है इंद्रियां भी जाग रही हैं, मन भी जाग रहा है बुद्धि भी जाग रही है लेकिन आत्मा सोई हुई उसकी ऐसे आदमी के लिए जागने की बात कहते हैं उत्तिष्ठ जाग्रता प्राप्य बोलते हैं ना तो उसको जगाया जाता है आत्मा से जगाया जाता है आत्मा को सचेत करवाया जाता है तो कहा जा रहा है यत जो मन जाग्रता जागते हुए दूरम दूर दूर तक उदयती जाता है बहुत सरल शब्द है मंत्र में बहुत सरल शब्द है यग्रत दूरम उदयती जो मन जागता हुआ दूर दूर जाता है अब दूर दूर जाता है तो कहां तक जाता है कहां तक जाता है अमेरिका तक अमेरिका तक जाएगा पाताल देश तक तो धरती में कितने देश हो सकते हैं किसी भी देश तक जा सकता है धरती जितनी बड़ी है पूरी धरती में घूम सकता है और कहा जा सकता है मन दूर दूर तक जाता है तो दूरी तो नापनी है ना हमको कितना दूर जा सकता है मन कितना दूर जा सकता है पृथ्वी तो पृथ्वी है जितनी है पूरी पृथ्वी घूम लिया अब और आगे बढ़ना है ना हमको तो सूर्य तक जा सकता है समझ रहे मेरी बात को सूर्य तक जा सकता है और दूर जाना है तो जो सबसे निकट का जो तारा है मेरी बात समझ रहे ना जो सबसे निकट का तारा वहां तक जा सकता है सूर्य जहां है उससे भी बहुत दूर है वो निकट तारा इसलिए तो बहुत छोटा सा दिखता है हमको वहां तक जा सकता है जैसे ध्रुव तारा है ना दूरी के हिसाब से देखेंगे सूर्य ज्यादा दूर है या ध्रुव तारा ज्यादा दूर है ध्रुव तारा दूर है तो वहां तक जा सकता है मन और कहां तक जा सकता है जहां आकाशगंगा है ना वहां तक जा सकता है गैलेक्सी तक और कहा तक जा सकता है दूसरी गैलेक्सी तक जा सकता है तीसरी गैलेक्सी तक जा सकता है और बड़े बड़े टेलीस्कोप लगा करके लोग देखते हैं जो अंतिम गैलेक्सी तक देखते हैं उन, उन यंत्रों से वहां तक जा सकता है बस इतना ही जा सकता है नीपादूर्ध उदय पुरुष पादोस्य मंत्र बोलते हैं ना ये जो सृष्टि है ना परमात्मा के चार भाग कर दो परमात्मा जितना है ना मोटी भाषा में बोला जा रहा है यहां पर परमात्मा को चार विभाग कर दो और एक विभाग में सृष्टि है पूरी सृष्टि मेरी बात समझ रहे ना परमात्मा के चार भाग कर दो उसमें एक भाग में पूरी सृष्टि है और तीन भागों में केवल केवल केवल ईश्वर है और कुछ नहीं वहां पर कमाल है मेरी बात समझ रहे हैं मतलब भगवान के चार विभाग कर दो और उन चार विभागों में एक विभाग में पूरी सृष्टि है और बाकी तीन विभागों में केवल केवल केवल ईश्वर है तो पूरी सृष्टि में घूम सकता है मन और सृष्टि से ऊपर जहां भी भगवान है उस भगवान में घूम सकता है बस जाता ही जाएगा जाता ही जाएगा जाता ही जाएगा तो कहा जा रहा यद जाग्रतो दूरम उदय थी यद जागृत दूरम उदयती जो जागता हुआ मन बहुत दूर दूर तक जाता है बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को जाता है क्या क्यों जी मन जाता है बोला जा रहा है। मंत्र बोलता है देखिएगा आप क्या कहते हो नहीं मानेंगे मैं क्या कहता हूं नहीं मानेंगे ऋषि क्या कहते हैं बिल्कुल नहीं मानेंगे जो वेद कहता है सबको मानना पड़ेगा वेद स्वतः प्रमाण है वेद जो है स्वतः प्रमाण है और ऋषि परतः प्रमाण है स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण समझते हैं आप लोग क्या होता है ये तो ऐसा ही है कि एक बेटा है और एक बाप है एक मां है और एक बेटा है समझ रहे ना बेटा किसके कारण से है मां के कारण से है बस तो किसके आश्रित है बेटा मां के आश्रित है तो जो परत प्रमाण का मतलब है ऋषि किसके आश्रित है वेद के आश्रित है वेद ऋषि के आश्रित नहीं है बेटे के आश्रित मां नहीं है मां के आश्रित बेटा है मेरे बात समझ रहे हैं आप लोग तो यहां वेद तो स्वतः प्रमाण है वेद स्वयं कह रहा है यग्रता दूरम उदयती जागत मन दूर दूर जाता है और कहां तक जा सकता है देखिएगा त्रिपाद ऊर्ध उदय पुरुषा कहां तक सोच सकता है देखिए मन तो जाने का मतलब यहां पर ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में से मन बाहर निकल करके फिर जाएगा ये इसका ये मतलब नहीं है शरीर में रहेगा मन शरीर से बाहर निकल के नहीं जाता ऐसा ऋषि लोग कहते हैं पर मंत्र तो कह रहा है दूर जाता है तो शब्द का सीधा अर्थ दूर जाता ऐसा अगर हम ले रहे तो ये हमारा दोष है क्योंकि किस शब्द का कैसा अर्थ लेना है ये तो सीधा सीधा तो वेद नहीं बता रहा है पर उस वेद के माध्यम से ऋषि कैसा है कि शब्द का कहा कैसा अर्थ लेना है तो मन जो है दूर दूर जाता का मतलब है मन दूर दूर विषयों के बारे में यहीं पर बैठ के विचार करता है मेरी बात समझ रहे हैं। शरीर में ही मन रहेगा शरीर में रहता हुआ मन जो है दूर दूर वस्तु के विषय में यहीं पर बैठा बैठा विचार करता है यानी शरीर के अंदर ही मन रहेगा और शरीर के अंदर रहता हुआ मन दूर दूर वस्तुओं के विषय में विचार करता है इसी को कहते हैं दूर जाता है यग्रता दूरम उदयती जागता व मन दूर दूर, दूर विषयों के बारे में विचार करता है तो कैसे इसको शिव संकल्प बनाना है इन मंत्रों में बताया गया है और आगे विचार करते हैं हम लोग इन मंत्रों को लेकर के इसको यहीं पर विराम देते हैं ओम शम